क्लास में एक्स्ट्रा कैथरीन चित्र जेन क्लार्क मार्विन गेट्स डर गया था उसका नया स्कूल बहुत बड़ा था वो उसमें वो एकदम गया, हो गया था उसकी बहन मे को उसकी मदद करनी पड़ी तुम्हारी वजह से मुझे पहले दिन स्कूल में देरी हुई उसने कहा मार्विन को रोने का मन कर रहा था लेकिन वो रोया नहीं यह है तुम्हारी क्लास मे ने कहा देखो मुझे तुम्हारी टीचर अच्छी लग रही है फिर मार्विन ने बेहतर महसूस किया तब टीचर ने कहा अरे एक और अब बहुत हो गए मार्विन को वो अच्छा नहीं लगा उसे लगा कि उसकी टीचर उसे पसंद नहीं करती करती थी मार, मार्विन ने हर जगह कार्ड देखे यहाँ तक कि टीचर पर भी मैं मिस ब्राउन हूँ टीचर ने कहा उन्होंने अपने कार्ड की ओर इशारा किया ब्राउन क्या बात है मार्विन ने पूछा क्या आपको ठंड लग रही है मिस ब्राउन हंसी फिर मारविन को छोड़कर बाकी बच्चे भी हंस पड़े उसे लगा कि क्लास में उसे कोई नहीं चाहता था मिस ब्राउन ने दूसरे कार्ड की ओर इशारा किया क्या कोई इस कार्ड को पढ़ सकता है मैं पढ़ सकती हूँ एक लड़की ने कहा इसमें लिखा है मेरी मेरा मैरी मेरा नाम है अच्छा मिस ब्राउन ने कहा मेरी अपना नाम पढ़ सकती है मैं भी मैं भी सभी बच्चे चिल्लाए मार्विन को छोड़कर उसके नाम का कोई कार्ड नहीं था क्योंकि वो एक्स्ट्रा था अगले दिन मिस ब्राउन ने कहा सब अपना अपना कार्ड ढूंढो और अपनी जगह पर बैठ जाओ क्या मेरे नाम का कार्ड है मारविन ने पूछा हाँ मिस ब्राउन ने कहा आज तुम्हारा भी कार्ड है मारविन को खुशी हुई उन्होंने मारविन के लिए एम देखा वे दौड़ा वो दौड़ा और उस जगह पर बैठ गया नहीं एक लड़की ने कहा तू मैरी नहीं हो मैं मैरी हूँ फिर मार्विन को छोड़कर सभी बच्चे हंसने लगे हर दिन चीजें बद बत से बदतर होती गई मार्विन को छोड़कर सभी बच्चे पढ़ सकते थे शायद वो क्लास में एक्स्ट्रा था मार्विन यह बात माँ और पिताजी को बताना चाहता था लेकिन वो उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था देखो यह नोट घर लेकर जाना मिस ब्राउन ने कहा अपने माता पिता से इस नोट पर हस्ताक्षर करवा कर लाना उन्हें हर दिन तुम्हारे साथ पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए माँ और पिताजी भला वो कैसे कर सकते थे वे दोनों बहुत ज्यादा व्यस्त थे मिस ब्राउन को समझ में नहीं आया शायद वो डेयरी फार्म के बारे में कुछ नहीं जानती थी क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगी मार्विन ने मे से पूछा नहीं मैंने कहा मुझे बहुत होमवर्क करना है फिर मारविन ने मिस ब्राउन के नोट को फाड़ दिया दूसरे बच्चों ने मारवीन का मजाक उड़ाया तुम तुम पढ़ नहीं सकते मैरी ने कहा शायद मारविन के माता पिता भी पढ़ नहीं सकते जोश ने कहा मार्विन को रोने का मन हुआ लेकिन वो रोया नहीं उसकी बजाय उसने जोश को मुक्का मारा मिस ब्राउन उससे बिल्कुल खुश नहीं हुई क्योंकि तुम पढ़ नहीं सकते हो शायद इसलिए तुम गुस्सा हो मैरी ने कहा पढ़ना फालतू काम है मार्विन ने कहा क्लास में जल्दी हर कोई किताबें पढ़ रहा था मार्विन को छोड़कर तुम भी एक किताब चुनो मिस ब्राउन ने कहा हमारे पास बहुत सारी अच्छी किताबें हैं किताबें पढ़ना फालतू काम नहीं है किताबें पढ़ किताबें पढ़ना फालतू का काम है मारविन ने कहा मार्विन चाहता था कि बर्फ़ गिरे वो चाहता था कि एक बड़ा तूफान आए जिससे उसे स्कूल नहीं जाना पड़े अंत में एक बड़ा तूफान आया उससे मार्विन बहुत खुश हुआ अब वो घर पर ही रह सकता था घर पर उसे सब चाहते थे घर पर वो एक्स्ट्रा नहीं था पापा तूफान से परेशान थे अगर बिजली चली गई उन्होंने कहा तो हम गायों का दूध कैसे निकालेंगे अगर सड़क बहुत खराब हुई माँ ने तो फिर दूध का ट्रक भी नहीं आएगा मेरी क्लास कल फील्ड ट्रिप पर जाने वाली थी पर हम नहीं जा सकेंगे मैंने कहा मारवीन उन्हें कैसे बताता कि वो वही वही तूफान लाया था वो उसकी ही गलती थी उसे रोने का मन हुआ लेकिन वो रोया नहीं ठीक है मार्विन? नफरत थी यहां कुछ कार्ड है कहा। अच्छा, इस कार्ड पर क्या लिखा है मुझे नहीं पता मारवीन ने उदास होकर कहा मारवीन ने उस पर तुम्हारी पसंदीदा चीज है मैंने कहा पीछे गाय की तस्वीर थी गाय मैंने कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मारवीन ने पूछा नहीं मैंने कहा देखो गाय उसने एक और कार्ड दिखाया अच्छा इस कार्ड पर क्या लिखा है मार्विन ने अपना सिर हिलाया कार्ड के पीछे एक बिल्ली थी बिल्ली मार्विन ने पूछा नहीं मैंने कहा म्याओ देखो गाय और बिल्ली दोनों जानवर हैं लेकिन मार्विन उन्हें नहीं पढ़ पाया पढ़ना फालतू की बात है मारवीन ने कहा माँ और पिताजी अंदर आए दोनों बर्फ़ से ढके हुए थे बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है माँ ने कहीं भयानक हिमपात नहीं आ जाए मेरी प्रार्थना है कि बिजली की सप्लाई बनी रहे पिताजी ने कहा तभी सारी बत्तियाँ बुझ गई माँ और पिताजी दोनों काफी चिंतित थे शायद मार्विन की ही गलती थी मार्विन को रोने का मन हुआ पर इस बार वो रो पड़ा क्या बात है पिताजी ने पूछा यह सब मेरी ही गलती है मार्विन ने कहा मैं एक बड़ा तूफान चाहता था जिससे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े मारविन तुम्हा तूफान तुम्हारी गलती से नहीं आया पिताजी ने कहा क्या स्कूल में तुम्हें कोई परेशानी है पढ़ना मारवीन ने कहा मेरे अलावा क्लास में हर कोई पढ़ सकता है ठीक है पिताजी ने कहा पढ़ना वाकई में बहुत कठिन काम है क्या तुम्हें पता है कि मैं पढ़ने में अपनी क्लास में आखिरी नंबर पर था मारवीन को पिताजी की बात पर विश्वास नहीं हुआ उसके पिताजी बहुत होशियार थे वो गायों और ट्रकों के बारे में बहुत कुछ जानते थे हाँ पिताजी ने कहा मैं आखिरी नंबर पर था पढ़ना फालतू का काम है मारवीन ने कहा नहीं पिताजी ने कहा पढ़ना सीखना बहुत अच्छी बात है हम में से कुछ लोगों को पढ़ने में कुछ अधिक समय लगता है तुम जल्दी पढ़ना सीख जाओगे मुझे पता है मारविन को थोड़ा बेहतर लगा क्या आप मेरे साथ किताबें पढ़ेंगे उसने पूछा जरूर पापा ने कहा फिर मेरे को गाय के बारे में एक मज़ेदार किताब मिली पिताजी उसे पढ़ने लगे पिताजी ने प्रत्येक शब्द के नीचे अपनी उंगली रखी मैंने कभी बैगनी रंग की गाय नहीं देखी मैं कभी ऐसी गाय देखने की उम्मीद भी नहीं करता हूँ लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ खुद बैगनी गाय बनने के बजाय मैं उसे देखना पसंद करूँगा वाह मारवीन ने कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा पिताजी ने पूछा नहीं मारवीन ने कहा देखो गाय तुम पढ़ रहे हो पिताजी ने कहा तुम गाय पढ़ रहे हो मुझे गायों से प्यार है मार्विन ने कहा गाय मेरा प्रिय शब्द है गाय हिम, कहना की हम दोनों हर रात एक साथ मिलकर पढ़ेंगे जो लोग पढ़ने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं उन्हें एक साथ पढ़ने की जरूरत होती है पिताजी ने कहा तब से मार्विन ने पढ़ना शुरू कर दिया फिर उसका अकेलापन खत्म हुआ और उसे स्कूल अच्छा और उसे स्कूल अच्छा लगने लगा समाप्त